हरिओम पूज्य महाराज जी के पुण्य चरण वंदन महाराज जी ने प्रवचन किया जो विषय लिया है सुखदेव स्तुति भागसगन द्वितीय महाराज जी जब भी पधारते हैं तो हम तो हमें सुख देते हैं इतना सुख देते हैं कि आनंद आनंद हो जाता है क्योंकि नाम भी उनका श्रवणाजी महाराज है और प्रेमपुरी पर और सत्संगियों पर पिताजी के समय से एक बहुत ही अच्छा उनका अनुग्रह रहा कि प्रेमपुरी मेरा ही है आज ईश्वर की दया से वो महंत की तरह विराज रहे और जब जब ही महाराज जी से बात होती है तो लगता है कि कुछ अपनापन लगता है ऐसे पूज्य महाराज जी को आप सब की तरफ से वंदन करते हुए उनके हम सुनेंगे हरिओम हरि वि दर्पणश्यमानगरी तुम निजातर्गत पश्यन्ना यह साक्षात् यद्रया प्रबोध प्रबोधसम स्वात्मेवाय तस्मै श्री गुरमूर्त नमीदम स महो बी वल्लभम नम श्री परमहंसवादितरणकमल चिन्मक भक्तजनमान शनिवाय शिरामचा विश्वसर्ग विसर्गा नवल श्रीकृष्णख्यम पर धाम जगद्धा नम त नंद नंदबोध शिष्य सन्तापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामा Shri Man Naarayan Naarayan Naarayan Shri Man Naarayan Naarayan Naarayan Sadguru Naarayan Naarayan Naarayan Sadguru सदगुरु नारायण नारायण नारायण सदगुरुन श्रीम नारायण भगवान की जय सदगुरुदेव भगवान की जय वृंदवन विहारी लाल की जय जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री रा परमादी प्रातस्मणी अनंत सलंकृत श्री प्रेमपुरी जी महाराज के एवं महाराजा श्री के श्री पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग धनुवत्णाम परमादरणी पूज्य विद्वत्वृंद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 कई दिनों से ऐसा लग रहा था कि बंबई हमसे रूठ गया है और इस वर्ष तो आने का कोई प्रयोजन भी नहीं था और समय भी नहीं था क्योंकि जब मैं देखता था समय के आधार पर तो 2013 में भी आने की कोई गुंजाइश नहीं थी सौ में भी कुछ ऐसा संयोग बन गया कि आश्रम रहना पड़ता है एक दिन से ही ग्रीस भाई से हमारी बात हुई बीच बीच में बात करते रहते हैं तो उन्होंने कहा कि महाराज जी क्या प्रोग्राम हमने कहा भी तो कोई आने का प्रोग्राम है नहीं तो उन्होंने कहा आपके पास समय कोई खाली हो शाम का या सुबह का जैसे भी बताओ तो मैंने देख करके पंचांग देखा तो अभी अहमदाबाद में कथा पूरी हुई एक दिन पहले और 22 तारीख से ऋषिकेश में श्रीमदभागवत महापुराण की गाथा है तो बीच में ही पांच छह दिन का समय था वैसे तो मैंने रखा था वो नर्मदा के किनारे विश्राम की दृष्टि से किंतु हमारे आदरणीय श्री गिर भाई ने कहा कि आप यहीं आ जाओ तो मुझे भी लगा कि चलो वहां होकर आते हैं श्री प्रेमपुरी जी महाराज के चरणों में बात सच्ची है जब से इस आश्रम में आना हुआ लगभग मुझे लगता है 21 साल हो गए तब से मुझे यह अपना ही आश्रम लगता है हमको आनंद वृंदावन और प्रेमपुरी में कोई भेद नहीं लगता है उसी भाव से यहां आना होता है हमारा तो मानस भी यही रहता है कि मैं रहूं यही किंतु जैसे ठाकुर जी की इच्छा ये शरीर तो उनके चरणों में समर्पित कर रखा है जैसे जहां जब जैसे नचाना चाहते हैं नचा लेते हैं अपनी इच्छा होती हो निवेदित तो कर देता हूं किंतु कह देता हूं बाद में थारी राय सोमहारी राय जो आपकी इच्छा है वही हमारी इच्छा है तो उनकी इच्छा के आधार पर ही ये जीवन चल रहा है मुझे लगता है आज से करीब 20 वर्ष पूर्व दिल्ली में एक डॉक्टर के निवास स्थान पर हम रुके हुए थे और हमारे पूज्य स्वामी गोविंदानंद जी डॉक्टर स्वामी जी महाराज का आगमन हुआ शहरों में रहने का स्थान अल्प है तो एक ही प्रकोष्ठ में एक ही बिस्तर पर हम दोनों को सोना पड़ा तो एक ही बिस्तर पर जब मैं हम दोनों लेटे हुए थे तो डॉक्टर साहब की पुत्र ने आकर एक बात कही उन्होंने कहा माफ करना आप लोग तो महात्मा हैं अलग अलग सोने का अभ्यास है किंतु तो हमारे पास स्थान कम है तो हमारे पूज डॉक्टर स्वामी जी महाराज ने एक बात बड़ी अनोखी कही उन्होंने कहा जब से मेरा विवाह हुआ है तब से मैं कभी अकेला सोया ही नहीं हूं मुझे पता है कि वह ग्रस्ताश्रम से नहीं आए सीधे डॉक्टर बने थे और उसके बाद महात्मा बन गए विवाह नहीं किया था तो मेरे समझ में ये बात आई नहीं ये कहते हैं कि जब से मैंने विवाह किया तब से कभी अकेला सोया ही नहीं जब सब लोग चले गए तो मैंने प्रणाम करके पूछा मामला क्या है आपका विवाह कब हुआ कहा हुआ कैसे हुआ तो स्वामी जी हंसकर के बोले कि यह संन्यास वेग विवाह है विवाह में भी क्या होता है सम्यक प्रकार से घर द्वार छोड़कर के एक बेटी अपने पति के घर पहुंच जाती है वो भी एक न्यास ही है त्यागी है जिससे बचपन से मां बाप के साथ जिनके साथ रहना हुआ उनको एक मसब छोड़ करके एक पति के प्रकोष्ठ में पति के घर में चली गई तो परमात्मा की ओर जो हम लोग बढ़ गए हैं तो जगत से संन्यास तो ही हो गया और अब परमात्मा के अकेले हम रहे भी कहां सकते हैं अकेला सोना होगा हमारा कहा जब भी होगा तो हमारा प्रीतम हमारे साथ होगा उस दिन के बाद मेरे चित्त में भी एक बात बैठ गई कि अब ये विवाह हो गया है और विवाह प्रीतम के साथ में हुआ है तो जैसे नचाएगा वैसे ही नाचना है अब अपनी कोई बुद्धि नहीं लगानी है अपना कोई अलग से पुरुषार्थ नहीं करना है जैसे जैसे वो नचाता जाएगा मैं वैसे वैसे ही नाचता चला जाऊंगा और लगता है तब से ये शरीर उसी क्रम में उसी विधा में नाचता चला जा रहा है जब जहां जैसे इसे आराध्य चाहता है नचा लेता है आज उसी श्रृंखला में श्री प्रेमपुरी जी महाराज के श्री चरणार में पंच दिवसों के लिए अपनी वाणी को पवित्र करने का अवसर मिला है तो विषय तो कोई ना कोई रखना होता है बोलने के लिए पहले तो मानस में था क्योंकि करीब एक वर्ष से चित्त में योग वाशिष्ठ का ही चिंतन चल रहा है भागवत महापुराण की कथा करते करते भी बीच में अभी तो एक प्रणाली ऐसी प्रारंभ की है कि जैसे श्रीमद भागवत महापुराण की सप्ताह कथा होती है ऐसे व्याव योग वाशिष्ठ की सप्ताह कथा प्रारंभ की पिछले साल में दो कथाएं सप्ताह की क्रम से की हैं उसमें लोगों ने बहुत आनंद लिया और मुझे भी श्रीमद् भागवत महापुराण की जो शैली है जिस प्रकार से हम लोग आनंद लेते हैं उससे कम आनंदानुभूति नहीं हुई उसका खूब आनंद मैंने भी लिया तो मैंने सोचा कोई विषय उसका रख लेते हैं पहले मैंने यही बताया था श्री गिरीश भाई जी को दोबारा इन्होंने प्रश्न किया एक दिन फोन करते हुए हमारा विषय क्या सुनाना है तो हमने कहा था सुखदेव की स्तुति रख लो संयोग यह था कि उस समय बैठ करके सुखदेव स्तुति की अष्ट टीका का अनु चिंतन कर रहा था और इनका फोन आया तो मैंने कहा था ये रख लीजिए तो जैसी दारा बहती है उसके आधार पर ही चित्त विचार में लग जाता है ये श्रीमद भागवत महापुराण हमारे सांवरे सलोने सरकार का श्री विग्रह है आप लोग सुनते रहते हैं वेदांतियों को तो कई बार ये बात अच्छी नहीं लगती है अद्वैत दर्शन वालों किंतु पुराणों में तो इस घटना का उल्लेख है स्कंदादि पुराण में तो यह वर्णन है कि जहां ज्ञान वैराग्य सोए हुए थे उसको जगाने के लिए गीता ब्रह्मसूत्र उपनिषद का बार बार पाठ हुआ किंतु ज्ञान वैराग्य नहीं जागे और जब ज्ञान वैराग्य नहीं जागे तो आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म कुरु देवर्षे अगर इनको जगाना चाहते हो तो सत्कर्म करो तो ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए सत्कर्म किया जाए तो सत्कर्म की खोज में नारद जी महाराज निकले थे और बद्रिकाश्रम में जब सनकादियों से मुलाकात हुई तो सनकादियों ने कहा कि सत्कर्म है श्रीमद् भागवत की कथा सुनना तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों को प्रबुद्ध तो करने वाला है ही तीनों को जगाने वाला तो है ही भगवत प्राप्ति कराने का सर्वश्रेष्ठ साधन यदि जगत में है तो श्रीमद भागवत महापुराण वैसे श्रीमद भागवत महापुराण में अद्वैत दर्शन के अतिरिक्त तो कोई चर्चा है नहीं है मुझे तो एक भी अध्याय एक भी स्कंद ऐसा भागवत का नहीं लगा जिसमें वेदांत की चर्चा न हो प्रत्येक स्कंद में प्रत्येक अध्याय में प्रत्येक प्रकरण में वेदव्यास जी महाराज ने इसमें वेदांत की चर्चा की है यह जरूर है कि दर्शन को दर्शाने के लिए दृष्टांत दिए जाते हैं दृष्टांतों का प्रयोजन केवल दर्शन को समझाने के लिए ही होता है किंतु संयोग की बात यह है कि हम लोग दृष्टांत तो पकड़ कर रख लेते हैं दर्शन भूल जाते हैं कई बार जब ये शरीर कथा सुनाता है लोगों से मैं पूछता हूं आज तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगी तो मैं अधिकतर देखता हूं कि जो मैंने चुटकुले सुनाए होते हैं जो हंसी की बात सुनाई होती है ऊपर की बात सुनाई होती लोग कहते हैं महाराज ये बहुत अच्छी लगी आज की बात तो मैं हंसता हूं कि देखो तो सही ये तो हम सजग करने के लिए इनको चुटकुले सुना रहे थे हम दर्शन की बात कह कर के उसको समझ में आ जाए इसलिए सरल बना रहे थे किंतु तो केवल दृष्टांत पकड़कर लोग रह जाते हैं दर्शन छूट जाता है आप लोगों को जानकारी है पांडवों के वंश में श्री परीक्षित जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ था लगभग 60 वर्ष की आयु में वैसे 30 वर्ष तक इन्होंने राज्य किया 60 वर्ष की आयु में एक ऋषि का अपराध हो गया था और वो अपराध ये था कि ऋषि के गले में सर्प की माला पहना दी थी तो ऋषि पुत्र ने उनको श्राप दे दिया था इति लंघित मर्यादाम तक्षकश सप्तमे हनी तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया इसलिए आज से सातवें दिन तुमको तक्षक नामक सर्प काट लेगा परीक्षित जी महाराज को पता चला वंश पावन पवित्र वंश के वंशधर हैं भगवान के प्रति चरणों में अनुराग है इसलिए वैराग्य हो गया ये वैराग्य भी बिना भगवान की कृपा के नहीं होता है हम कई बार विचार करते हैं कि सचमुच में यदि हमको कोई कह दे कि तुम्हारी आयु केवल सात दिन की रह गई है तो हम तीर्थों में भागेंगे कि डॉक्टरों के पास भागेंगे ईमानदारी से आप चिंतन कीजिएगा तो तीर्थ में नहीं जाएंगे डॉक्टर की शरण में जाएंगे और अगर डॉक्टर भगवान होता तो अपने बाप को बचा लेता अपने बाप को बचा नहीं पाया अपनी मां को बचा नहीं पाया कोई डॉक्टर बैठे हो तो नाराज मत हो जाना मृत्यु का इलाज नहीं है रोग का इलाज तो है रोग हो जाए तो कोई दवा डॉक्टर दे देगा किंतु तो कोई मौत ही रोग बन करके आ गई हो तो उसका कोई इलाज इलाज नहीं है अमर इमर एजेंसी तो सुनाते थे कि ये रोग एक बार रोते रोते भगवान के पास गए कहा बात क्या है क्यों आयो हमारे पास बोले सब लोग हमारा नाम खराब करते हैं काम ये मौत करता है नाम हमारा खराब होता है सच में पहले मौत की दशा भी यही थी लोग कहते मार, मर मार दिया मौत ने काल खा गया काल खा गया तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं काम तुम करोगे नाम रोगों का होगा तो काम तो करता है ये काल किंतु नाम रोग का हो जाता है कैंसर हो गया किडनी फेल हो गई अमुख हो गया हार्ट फेल हो गया ये सब नाम दूसरे लोगों के हो जाते हैं काम सब काल देवता का है तो देखिए इनकी जो वंश परंपरा थी इनके जीवन में जो भगवत कृपा थी उस कृपा के कारण इनके जीवन में वैराग्य आ गया चित्त में वैराग्य आए तो जान जाना भगवान की कृपा हो गई अयम में भगवान तुष्ता आज हमारे ऊपर भगवान प्रसन्न है अगर प्रसन्न न होते तो हमारे चित्त में वैराग्य का संचार नहीं करते और ये कुल परिवार की ममता का परित्याग करके हरिद्वार की ओर यात्रा किए गंगा किनारे बैठ गए बड़े बड़े ऋषि आए सबसे एक ही इनका प्रश्न था कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए मरने वाले व्यक्ति का क्या कर्तव्य है तो किसी ने कहा ध्यान करो किसी ने कहा ब्रह्म विचार करो किसी ने कहा जप करो किसी ने कहा कीर्तन करो अब कई कई मत एक साथ इकट्ठे हो गए कई बार सत्संगों की भी बड़ी दशा खराब हो जाती है अब काल के प्रवचन में कोई आएगा तो भक्ति का प्रतिपादन करके चला जाएगा कहेगा कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है कोई नाम प्रतिपादन करके चला जाएगा कोई कीर्तन का प्रतिपादन करके चला जाएगा और कोई वेदांती आएगा तो बोला बिना ब्रह्म विचार के कुछ होने वाला नहीं है तो साधक विचारा कंफ्यूज हो जाता है मैं करूं तो क्या करूं नाम जब करूं कि ब्रह्म विचार करूं कि निष्काम कर्म करूं इसलिए हमारे यहां यह जो प्रातः काल की प्रवचन की परंपरा थी पहले श्री हरिभाई रेसवाला जब तक थे तब तक यहां ब्रह्म विद्या का ही विचार होता था दूसरे विषय का यहां बोलना मना था क्योंकि मुझे जब पहली बार यहां प्रवचन करना था तो विषय निर्धारण किया गया कि वही भागवत की कथा करते तो उसमें क्या सुनाएं तो कहा भिक्षु गीत सुनाओ क्योंकि उसमें भी वैराग्य और वेदांत का ही वर्णन है तो मुझे स्मरण है कि वह सुनाने का अवसर मिला था क्योंकि जो सत्संगी है उनका स्तर एक जैसा है तो उसी क्रम में उसी साधना में बढ़ते चले जाए रास्ता कन्फ्यूज न हो रास्ता भूले नहीं भटके नहीं दिग्भ्रांत न हो अब यहां तो कई प्रकार के ऋषि थे कोई कर्म कांड के कोई उपासना कांड के कोई ज्ञान कांड के कोई योग के सबने अलग अलग अपना मत रख दिया अब किसी व्यक्ति के जीवन की अवधि सात वर्ष केवल सात दिन है सात वर्ष भी नहीं सात दिन अब सात दिन में वो करे तो क्या करे क्या चिंतन करे तो भगवान जिन्होंने इनकी गर्भ में रक्षा की थी उन भगवान को लगा कि अब मेरे को ही जाना पड़ेगा तो सुखदेव कोई दूसरे नहीं है तत्राभवत भगवान व्यासपुत्र तत्र अभवत भगवान व्यास व्यासपुत्र वहां दूसरा कोई नहीं साक्षात भगवान ही सुखदेव बनकर के आ गए और श्रीमद् भागवत महापुराण में तो भगवान के तीस गुणों का वर्णन है सुखदेव जी के अड़तीस गुणों का वर्णन है प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय के लास्ट में गुण आप गिन सकते हैं और ये मन श्री तो सुंदर था वर्षम सुकुमार पादम 16 वर्ष की अवस्था से सुंदर श्री था इनके रूप लावण्य को देखकर ही लोग मोहित हो जाते थे वक्ता में पांच वकार होने चाहिए वो पांचों वकार इसमें इनमें थे तो जो देखे मोहित तो हो जाए इनको ये आए तो सब लोग कहां तक कहें व्यास पराशर पुण्यक चवन परशुराम गालो ब्रघु मारकंडे ये सब बड़े बड़े महात्मा थे और खड़े होकर के सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया प्रतिभा को कहना नहीं पड़ता कि हमको प्रणाम करो प्रतिभा को देखकर अपने आप आंखें झुक जाती हैं योजना नहीं बनानी पड़ती कि जय जयकार करने वाले लोग खड़े हों ऐसे करें ऐसे करें हमने तो देखा है हमारा कोई प्रतिभा संपन्न कैसे भी वातावरण में पहुंच जाए उसको देखकर आदर का भाव जाग ही जाता है और ये तो साक्षात भगवान थे सब ने इनको वंदन किया और वंदन करने के बाद बैठने के बाद परीक्षित ने इनसे प्रश्न किए और प्रश्न जब किया कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए क्या जप करना चाहिए क्या कीर्तन करना चाहिए तो हमारे सुखदेव जी महाराज इतने आनंद में आए कि उन्होंने मंगलाचरण भी नहीं किया वैसे शास्त्र का नियम है कि जब हम बोलना प्रारंभ करें आप लोग देखते हैं रोज जब महात्मा लोग बोलते हैं तो कोई ना कोई श्लोक गुनगुनाते हैं और वो मंगलाचरण करने के बाद बोलना प्रारंभ करते हैं किंतु सुखदेव जी महाराज ने मंगलाचरण किया ही नहीं जब वो बोलना प्रारंभ करते हैं सुखदेव जी महाराज का प्रथम वाक्य राजा परीक्षित की प्रशंसा के रूप में है कि राजन तुमने बड़ा श्रेष्ठ प्रश्न पूछा है वरियान एसते प्रश्न प्रश्न की प्रशंसा करने के बाद सुखदेव जी महाराज ने बोलना प्रारंभ कर दिया और बड़ा वैराग्य का सुंदर प्रतिपादन किया है सुखदेव जी महाराज ने कुछ साधन भी बताए मरने वाले व्यक्ति को आसन होना चाहिए प्राणजित होना चाहिए संगजित होना चाहिए ये चीजें इंद्रिय होना चाहिए कुछ साधन बताए कुछ ध्यान की प्रणाली भी बताए कि कैसे चिंतन करना चाहिए और ये सब बताने के बाद हमारे श्री राजर्षि परीक्षित ने जिज्ञासापूर्ण यह प्रश्न कर दिया कि भगवान ने यह सृष्टि कैसे बनाई ये सृष्टि भगवान ने क्रम से बनाई क्रम माने कि पहले बेटा हो बाप हो फिर बेटा हो कि एक साथ बाप बेटा पैदा हो गए अच्छा भाई प्रारंभ में यदि सृष्टि होगी कई बार प्रश्न होते हैं बड़े विलक्षण प्रश्न होते हैं ये इनके उत्तर खोज पाना बड़ा कठिन है किसी से पूछा जाए कि पहले वृक्ष पैदा हुआ कि पहले बीजा पैदा हुआ अगर आप कहोगे कि पहले बीज पैदा हुआ तो हम कहेंगे बिना वृक्ष के बीज कहां से आ गया और आप कहेंगे कि वृक्ष पैदा हुआ तो हम कहेंगे बिना बीज के वृक्ष कहां से आ गया कोई ना कोई तो पहले होगा तो पहले वृक्ष पैदा हुआ कि पहले बीज पैदा हुआ या एक साथ ही दोनों पैदा हो गए क्या इसका क्रम है महाराज पता आप कैसे क्रम से किस क्रम क्रम से भगवान ने सृष्टि का सृजन किया जब यह प्रश्न किया तब हमारे श्री सुखदेव जी महाराज ने मंगलाचरण किया है मंगलाचरण का सीधा साधा अर्थ होता है गति ज्ञान प्राप्ति और मोक्ष ये मंगी धातु चार अर्थ में है गति के अर्थ में ज्ञान के अर्थ में प्राप्ति के अर्थ में और मोक्ष अर्थ में जो भी हम कार्य कर रहे हैं उस कार्य में कोई विघ्न ना आए गति बनी रहे इसलिए मंगलाचरण करते हैं और जो भी हम कार्य करने के लिए बैठे हैं उस काम को ज्ञान भी होना चाहिए क्योंकि ज्ञान नहीं होगा तो हम कार्य करेंगे कैसे तो जो भी हमको कार्य मिला है जो भी दायित्व तो मिला है हम मंगलाचरण इसलिए कर रहे हैं कि उस कार्य का ज्ञान भी हमारे जीवन में हो जाए हम कई बार देखते हैं मंगलाचरण का बड़ा प्रयोग अद्भुत है विलक्षण है मंगलाचरण करके जब हम प्रवचन प्रारंभ करते हैं तो कई ऐसे विषय होते हैं हम तो व्यासपीठ को वंदन करते हैं इसलिए कि जो विषय हमने कभी पढ़े नहीं हैं, हमने कभी सुने नहीं है और प्रतिपादन करने के लिए बैठ जाते हैं तो तभी उसका ज्ञान हो जाता है वह हमारे मानस में आ जाता है मैं तो कई बार सुनता हूं अभी एक डेढ़ वर्ष पहले कथा द्वारिका में हुई तो वहां कई विद्वान आकर कथा में बैठे थे कथा सप्ताह की थी कथा हुई और हो गई होती रहती हैं कथाएं अभी कथा करने के लिए जगन्नाथपुरी जाना पड़ा तो संयोग से जो कथा कराने वाला जजमान था दोनों एक ही थे तो उनकी गाड़ी में हमारी ही कथा जो एक वर्ष पहले हुई थी वही कथा गाड़ी में लगी हुई थी अब अपनी कथा तो मैंने कभी सुनी नहीं महाराष्ट्र की कथा सुनता हूं अपनी कथा सुनने का कहां अवकाश है तो अब वो हमको यात्रा करना था डेढ़ दो घंटे तो डेढ़ दो घंटे में वो कथा हमको सुननी पड़ी और उसको मैंने कहा भी नहीं कि बंद कर दो ये क्योंकि वो भक्त था और उसको कथा से राग भी था तो जब मैं वो कथा सुन रहा था मैं आपको सच कहता हूं मुझे कई बार अचंभ हुआ कि ये कथा मैंने ही की है क्या मुझे लगता ही नहीं था कि ये वक्ता मैं हूं क्योंकि कई ऐसी वित्पत्तियां थी कई ऐसे भाव थे जो हमको पता भी नहीं कि हमने बोले हैं और हमको याद हैं ये देखिए ये मंगलाचरण का महत्व तो ये गद्दी का महत्व तो है व्यासपीठ का महत्व तो है जब वक्ता व्यासपीठ पर बैठता है और मंगलाचरण करके बोलना प्रारंभ करता है तो जो विषय वह बोलना प्रारंभ करता है उसका ज्ञान उसके चित्त में उदित होने लगता है ये मंगलाचरण का महत्व तो गति ज्ञान और लक्ष्य की प्राप्ति भी हो कई बार हमारे जीवन में हमको मानो जाना है पुणा लक्ष हमारा पूना जाने का है बंबई से और हमको रास्ते का भी ज्ञान है गाड़ी चलाने का भी ज्ञान है किंतु चलाते जा रहे हैं और पूना पहुंचे ही नहीं तो इसका अभिप्राय है कहीं ना कहीं रास्ता भटक गए हैं नहीं जो दो तीन घंटे का रास्ता है वो अब इतना समय क्यों लगा उसमें कई बार विघ्न आ जाता है कोई ना कोई तो गति के साथ साथ ज्ञान की आवश्यकता है एक वाक्य हमको बहुत अच्छा लगा गति जो ज्ञान विहीन होती है वह पतन की ओर ले जाती है गति जो ज्ञान विहीन होती है वह हमको पतन की ओर ले जाती है और जो ज्ञान गति विहीन होता है वो हमको निकम्मा बना देता है गति में ज्ञान की आवश्यकता है और ज्ञान में भी एक गति की आवश्यकता है नहीं तो मालसी बन जाएंगे अकर्मण्य बन जाएंगे और ज्ञान हमें अकर्मण्य नहीं बनाता है अगर ज्ञान अकर्मण्य बनाता तो याद रखिएगा अर्जुन को सबसे पहले अकर्मण्य बनना चाहिए था अर्जुन को सबसे पहले आलसी बनना चाहिए था और ज्ञान यदि अकर्मण्य बनाता तो सुखदेव जी को भी आलसी बन जाना चाहिए था सुखदेव जी महाराज प्रमादी नहीं बने आलसी नहीं बने हम अन्य पुराणों के आधार पर यदि कहें सुखदेव जी का चरित्र योग वाशिष्ट के आधार पर कहें तो ज्ञान प्राप्ति के बाद ही जनक जी महाराज से ब्रह्म विद्या प्राप्ति के बाद ही सुखदेव जी महाराज ने ये सब कथाएं कही हैं बन में जाकर एकांत में नहीं बैठ गए अब ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो गई थी जनक जी महाराज से तो अब राजर्षि परीक्षित को कथा सुनाने की क्या जरूरत थी अपने से अतिरिक्त दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं ये केवल भास, भास रहा है जगत तो भाष्यमान जगत को हम कोई प्रवचन करने जाते हैं क्या अब स्वप्न के पुरुषों को हम कथा सुनाने थोड़ी जाते हैं अब स्वप्न के ही पुरुष हैं तो उनको थोड़ी उपदेश देने जाएंगे भाई ये ठीक नहीं है ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो तो ज्ञान में गति की आवश्यकता है तो हमारे श्री सुखदेव जी महाराज के जीवन की जो विलक्षणता है अब देखिए इसलिए मंगलाचरण है कि हमारे जीवन में गति मिले और लक्ष्य की प्राप्ति मिले जो कार्य कर रहे हैं उसमें भी लक्ष्य की प्राप्ति मिले और मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है मनुष्य जीवन का लक्ष्य एकमात्र भगवत प्राप्ति मोक्ष प्राप्ति और ये जितने भी काम हम आप कर रहे हैं ये सब रास्ते के काम है तो उसकी प्राप्ति हो श्री सुखदेव जी महाराज ने अब मंगलाचरण किया वैसे तो हमारे कई महात्माओं ने कहा कि बात यह है कि अभी तक तो सुखदेव जी महाराज जितने प्रेम प्रवाह में थे परीक्षित के प्रति करुणा से भरे थे कि महाराज बोलना प्रारंभ किया तो मंगलाचरण का स्मरण ही नहीं रहा बाद में लगा कि नहीं नहीं देखो भाई बात यह है कि कारक पुरुष जो होते हैं आचार्य कोटि के जितने महापुरुष हैं वह क्रिया ऐसे करते हैं जिससे संसार में संदेश सही जाए क्योंकि संसार में संदेश गलत चला गया तो गड़बड़ है उदाहरणशी साधु पुरुष का बड़ा कर्तव्य होता है बड़ी सजगता चाहिए साधु साधु को भी ब्रह्मात्मय के बोध हो जाने के बाद महापुरुष के जीवन में कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता हमारे एक महात्मा तो कहते थे कि ब्रह्मात्मय के बोध के बाद व्यक्ति वेद पशु नहीं होता है वो यही शब्द प्रयोग करते थे वेद पशु माने उस पर वेद का अनुशासन नहीं चलता है वो जैसे चाहे वैसे रहे उस पर कोई रोक नहीं कि ऐसे रहे कि ऐसे खाए कि ऐसे चले कि ऐसे सोए कि ऐसे बोले कोई नियम नहीं उसके ऊपर किंतु उसके बाद भी ये महापुरुष लोग शास्त्री जीवन जीते हैं क्यों शास्त्रीय जीवन जीते हैं अगर वो शास्त्रीय जीवन नहीं जियेंगे तो उनके जो अनुचर हैं उनका जीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा क्योंकि कारण क्या है कि अधिकतर साधक सिद्धों की अवस्था तो देख लेता है किंतु तो साधना अवस्था का जीवन नहीं देख पाता अब जैसे श्री प्रेमप्री जी महाराज का जो साधना का जीवन आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि कैसा जीवन था बाद में तो बंबई में आकर रहते थे आनंद से हमारे महाराज श्री का जीवन यदि पढ़ोगे साधना का तो कैसे कैसे साधुओं के पीछे दौड़ते थे गालियां मिलती थी कई दिन तक भूखा रहना पड़ता था तो अब ये सिद्धावस्था का जीवन देखकर कई बार मारे बड़ा विडंबना होती है साधक के जीवन का कई बार पतन कारण यही कर बन जाता है कि वह सिद्धों के जीवन का अनुसरण करने लगता है वो सोचता है कि जैसे ये रहते हैं वैसे मैं भी रहूंगा तो इस स्थिति में रहने के लिए उन्होंने कौन सी गति प्राप्त की है यह उनको पता नहीं है इसलिए महापुरुष क्या करते हैं कि वैराग्य पूर्ण जीवन लास्ट तक जीते हैं क्योंकि साधकों को संदेश मिलता रहे साधकों को संदेश मिलता रहे कि कैसे जीवन जीना चाहिए साधना स्थिति में सुखदेव जी महाराज को किसी की बंधनाधना करने की कोई जरूरत नहीं है कोई मंगलाचरण करने की जरूरत नहीं है ऐसा नहीं कि उनको मंगलाचरण करने से उनको ज्ञान प्राप्त होगा या मंगलाचरण करने से उनको गति प्राप्त हो जाएगी वह तो ज्ञान गति के स्वयं साक्षात श्री विग्रह ही हैं। जैसे श्री राम को श्री कृष्ण को ये भगवान को कहीं पढ़ने जाने की जरूरत नहीं थी किंतु उसके बाद भी गुरुग्रह पढ़न गए रघुराही अल्पकाल विद्या सब पाही जाकी सहज श्वास श्रुति चारी सो प्रभु पढ़े ज अचरज भारी महाराज जिसकी सहज श्वासों से वेद निकलते हो उसको पढ़ने जाने की क्या आवश्यकता है किंतु तब भी वह लीला यदि कर रहे हैं तो उनको दिखाना पड़ेगा कि यही क्रम है इस क्रम से चलो इसलिए श्रीमद भागवत महापुराण के पंचम स्कंद में एक अवतार का हेतु श्री हनुमान जी महाराज ने बताया गीता में अवतार के हेतु कई हैं आप लोग पढ़ते हैं यदा यदा, यदा ही धर्म शिग्ला भारत आदि आदि किंतु हनुमान जी महाराज अपनी स्तुति में वहां एक अवतार का हेतु और भी बताते हैं वो कहते हैं रक्षो बधाई व न केवलम विभो मर्त्यावतारस्तु तो ही मर्त शिक्षणम परमात्मा का अवतार दुष्टों के दलन के लिए ही नहीं होता है एक हमारे महात्मा कहते थे कि जितने असुर हैं रावण आदि कंस आदि इनको शक्ति कहां से मिलती पावर हाउस से तो बिजली मिलती है और पावर हाउस तो राम जी है अगर पावर हाउस से ही लाइटी काट काड़ दी जाती तो रावण क्या कर पाता अगर लाइट की सप्लाई ही बंद कर दी जाए शक्ति की सप्लाई बंद कर दी जाए तो न रावण कुछ कर पाएगा न कंस कुछ कर पाएगा तो सामर्थ्य तो पावर हाउस से मिल रहा है ठाकुर जी से मिल रहा है तो दुष्टों को महाराज मारने के लिए भगवान को यह सब करने की आवश्यकता नहीं थी क्या आवश्यकता थी वहीं बैठे बैठे हमारा लाइट काट देते हमारे महात्मा ऐसे कहते बैठे बैठे लाइट काट देते अंधेरा हो जाता इतना बड़ा युद्ध करने की मारने की उनको आवश्यकता थी ही नहीं तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने लीला क्योंकि बोले रक्षो बधाई व केवलम विभो मर्त्यावतारू ही मर्त शिक्षणम अगर मनुष्य लोक में आए हैं तो मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए कि मोह को मारने के लिए चाहे कितना बड़ा साधक को युद्ध करना पड़े कभी मुख मोड़ना नहीं चाहिए ये मोह के स्वरूप है रावण तो मनोरक्षा के लिए ही भगवान नहीं आते हैं मनुष्यों की शिक्षा के लिए आते हैं इसलिए भगवान बीच बीच में शिक्षा अपने जीवन की देते रहते हैं कि ये कर्म इस ढंग से करना चाहिए भाई के साथ भाई का प्रेम कैसा हो पिता के साथ पुत्र का प्रेम कैसा हो ये सीखना हो तो रामचरित पढ़ो, लू वो ही सिखाने के लिए आए हैं और दूसरे देखिए एक विरक्त महात्मा का भी ये जीवन निभा रहे हैं परमहंस अवस्था में सुखदेव जी महाराज परमहंस अवस्था में होने के बाद भी या स्तुति करके मानो ये बताना चाहते हैं कि सनातन परंपरा है जब बोलना प्रारंभ करें तो कम से कम मंगलाचरण जरूर करें तो ये गति बनी रहे परंपरा बनी रहे उस परंपरा को चलाने के लिए कई बार ये महापुरुष लोग लीला करते हैं इसलिए बड़ी सजगता की आवश्यकता है अभी आज हमको कोई कह रहे थे शायद अनु भाई कह रहे थे कि सुखदेव जी महाराज तो स्वयं भगवान है उनको फिर अपनी स्तुति करने की क्या जरूरत थी अपनी स्तुति करने की आवश्यकता यही है कि वो इसलिए स्तुति करते हैं कि लोगों को स्तुति करने का बोध हो हमारे महाराजश्री शायद प्रेमपुरी में या कई जगह जब आते थे तो सब लोग खड़े होकर के गुरुदेव भगवान की जय बोलते थे तो महाराज श्री भी गुरुदेव भगवान की जय बोलते थे जब वो लोग बोले गुरुदेव भगवान की जय तो महाराज जी भी बोले गुरुदेव भगवान की जय कोई मुंह लगा रहा होगा हो उसने कहा महाराज जी हम तो आपकी जय बोलते आप अपनी जय क्यों बोलते हो हम लोग तो आपके सिर से आपकी जय बोलते हैं आप अपनी जय क्यों बोलते हो अरे बोले जैसे तुम अपने गुरुजी की जय बोलते हो वैसे हम अपने गुरुजी की जय बोलते हैं कोई हम निगुरा थोड़ी हैं हमारे भी गुरु हैं तो ये परंपरा बनी रहे जैसे देखो परंपरा के शंकरम शंकराचार्यम केशवम बाघ ये परंपरा का गायन करते इस परंपरा से हम आए हैं तो मानो मंगलाचरण की परंपरा बनी रहे इसलिए सुखदेव जी महाराज ने मंगलाचरण किया है नम परस्मयी पुरुषाय भूयसे से सद उद्भव स्थान निरोध लीलाया गृहित शक्ति तृतयाय देनाम अंतर्भवाया अनुपलक्ष्म प्रथम पुष्प इनकी मंगलाचरण की, की विधा का ये है नमः परस्मय पुरुषाय भूयसे वैसे जब भी क्रिया का प्रयोग किया जाता है तो क्रिया का प्रयोग लास्ट में किया जाता है जैसे हम लोग बोलेंगे कि हम सब जाते हैं तो जाते हैं ये क्रिया है तो जाते हैं हम सब ऐसा नहीं बोलोगे क्या बोलोगे हम सब जाते हैं जाते हैं क्रिया का प्रयोग लास्ट में किया जाता है यह नमः क्रिया है अब करना चाहिए था इसका प्रयोग लास्ट में किंतु सुखदेव जी महाराज ने नमः से ही प्रारंभ किया है ये क्रिया से ही प्रयोग किया है नमः परस्मयी पुरुषाय भूयसे उस परमात्मा को उस पुरुष को हम नमस्कार करते हैं ये नमा माने नमन तो है ही नमस्कार तो है ही ये जो ये नमा से ही नमस्ते बना है ते नम को तो नमस्ते हो गया नमा से ही नमाज बना है नमाज भी नमा, नमस्कार का ही प्रयोग है वो नमाज माने नमस्कार ही है जब नमाज पढ़ते हैं वो लोग तो आप देखना घुटना देख करके नमस्कार ही तो करते हैं तो ये नमह शब्द है नमा माने नमस्कार तो है ही नमा माने प्रणाम तो है ही किंतु नैरुक्त में नमह का प्रयोग बहुत अच्छा है हमको सर्वश्रेष्ठ प्रयोग ये नैरुक्त का लगता है नमा माने होता है न मम इति नमः पूर्ण समर्पण का नाम नमन है मेरा कुछ नहीं है सब आपका है इस भाव का नाम ही नमन है और सच में जब हम ईश्वर के चरणों में वंदन करें इस भाव से भर जाएं। और देखो एक निवेदन मैं करूं ममता के कारण अहंता होती है अहंता के कारण ममता नहीं होती है अगर ममता रहेगी तो अहंता बनी रहेगी जब तक ये भाव आपका मम मम का बना रहेगा तब तक ये शरीर का अहंकार कभी मिटने वाला नहीं है ये मेरा है ये मेरा है ये मेरा है अहंकार आप किसका करते हो अगर मम का भाव ना हो तो अहंकार किसके साथ करोगे अगर संपत्ति का अहंकार आप कब करते हो कि जब संपत्ति अपनी मानते हो विद्या का अहंकार आप कब करोगे जब विद्या के अधिपति आप अपने को मानोगे शरीर का अहंकार कब करोगे जब शरीर को आप अपना मानोगे ये जब जब तक मम का भाव बना रहेगा ये मेरा है ये मेरा है ये मेरा है तब तक निश्चित रूप से आपके जीवन में अहंकार नहीं मिटेगा अगर अहंकार को मिटाना है तो ममकार को मिटा दो अरे बाप ही नहीं रहेगा तो बेटा कहां से रहेगा ये जो ममम का भाव है ये मम मम के ही भाव से मेरे मेरे के भाव से ही अहंकार जन्मता है ये मेरा घर मेरा दुकान मेरी ये परिवार मेरा ये संपत्ति मेरी तो ये जो मेरी मेरी का भाव है इसका एक प्रयोग करना प्रारंभ कर दो कि तो सब कुछ ठाकुर का है सब उस परमात्मा का है नमा का सीधा साधा अर्थ यही है नमा माने गर्दन झुकाना तो ठीक है एक प्रणाली है एक विधा है कि हम नमस्कार करते हैं तो गर्दन झुका देते हैं सर झुका देते हैं मस्तिष्कर लगा देते हैं चरणों में किंतु तो नमा का नैरुक्त के आधार पर मुझे सबसे बढ़िया यह प्रयोग लगता है और सच्चा नमस्कार तो पूर्ण समर्पण का नाम है और देखो भाई जब पूर्ण समर्पण हो जाता है विलक्षणता देखिए पूर्ण समर्पण का बड़ा लाभ है इतना बड़ा लाभ इतना बड़ा लाभ है आपको हम क्या कहें अगर देखो एक तुच्छ नाला मलमूत्र से भरा हुआ गंदगी से भरा हुआ और जाकर यदि सागर में वो समर्पित हो जाता है तो सागर रूप हो जाता है कि नहीं अपना अस्तित्व मिटाते ही आप ध्यान दीजिएगा जब तक हम अपने अस्तित्व को बनाकर रखे हैं तब तक दुख हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है अगर हमको सुख पाना है तो यह अस्तित्व को मिटाना पड़ेगा सुख पाने का दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं क्योंकि जब तक चित्त में अहंकार बना रहेगा तब तक कहीं ना कहीं से पीड़ा आती रहेगी अब चाहे कितना ब्रह्म विद्या का विचार कर लो जब तक कहीं ना कहीं चित्त के में अहंकार का भाव बना रहेगा यह शरीर के प्रति तो याद रखिएगा ये दुख आपको देता ही रहेगा क्योंकि तो अब आप मानकर बैठे हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई चोट दे ही जाएगा तो इसलिए इन्होंने प्रारंभ यही किया कि हम पूर्ण समर्पित होते हैं किसके लिए किसके चरणों में भूयसे पुरुषाय वा प्रकाशमान ये भू सत्तायाम है भूयसे जो बना है जो सदा रहता है सदा रहने वाला कौन है सदा रहने वाला ही है पुरुषाय पुरुष के अतिरिक्त तो कोई दूसरा सदा रहता ये पुरुष शब्द तो रूढ़ी हो गया है केवल स्त्री पुरुष अर्थ में पुरुष शब्द रूढ़ी हो गया है पुरुष माने होता है परमात्मा पूरी सैनत्वाद तो पुरुषाह जो प्रत्येक पुरियों में शयन कर रहा है उसका नाम है पुरुष जो प्रत्येक पुरी में ये पूरी माने जैसे प्रेम पुरी है ना वैसे ये पुरी है ये आपका शरीर भी एक पुरी है और मुझे तो लगता है शरीर सबसे बढ़िया प्रेम पुरी है क्योंकि जितना अपने शरीर से आप प्रेम करते हो दूसरे से करते हो क्या सबसे ज्यादा यदि कोई प्रेम करता है तो अपने शरीर से करता है आप भ्रम में मत रहे कि आप किसी दूसरे से प्रेम करते हो ये दूसरे को तो प्रेम करने का सवाल ही नहीं है ये शरीर के नाते दूसरों से प्रेम है क्योंकि तो शरीर से प्रेम है हमारा अब जो शरीर को सुख देता है उससे प्रेम हो जाता है जो दुख देता है उससे द्वेश हो जाता है तो ये शरीर का नाम ही पुर है गीता में नवद्वारे द्वारे पुरे देही नैव कुरयन तो ये जो पुर है आपका ये पुर में जहां आप सब इसमें जो सैन करता है इसमें जो रहता है उसी का नाम पुरुष है और ये पुरुष ऐसा नहीं कि स्त्री के शरीर में दूसरा है पुरुष के शरीर में दूसरा है गधे के शरीर में दूसरा है हाथी के शरीर में दूसरा है चीठी के शरीर में तीसरा है ऐसा नहीं सभी शरीरों में वही निवास करता है इसलिए उसका नाम पुरुष है सद उद्भव स्थान निरोध लीलया सृष्टि के लिए लीला के लिए वही अभी मैं विष्णु आचार्य के आधार पर बोल रहा हूं वही ब्रह्मा बनकर प्रकट हो जाता है बनाने के लिए और वही नारायण के रूप में विष्णु के रूप में पालन के रूप में प्रकट हो जाता है और श्रृंगार के लिए निरोध के लिए शंकर के रूप में प्रकट हो जाता है अच्छा ये प्रकट कैसे होता है बोले लीलाया लीला से प्रकट होता है सचमुच में प्रकट नहीं होता है लीला माने अरे आर्यनारायण जी अर्थ में माया शब्द है उसी अर्थ में लीला शब्द है लोग समझते नहीं है लीला माने होता कुछ है दिखता कुछ है उसी का नाम लीला है जैसे हमारे कृष्ण लीला होती ना वृंदावन में तो होता छोरा है दिखती छोरी है अब वहां छोरियां नहीं होती लीला में कृष्ण लीला में जितने पात्र होते हैं सब बालक बनते हैं और वो बना दिए जाते हैं गोपी और गोपी जैसा भाव करते दिखता कुछ है है कुछ उसी का नाम लीला है तो ये भगवान ने लीला से ही धारण किया है गृहित शक्ति तृतीयाय दे ही नाम गृहित शक्ति ये शक्ति को धारण किया और कौन सी शक्ति माया रूपी शक्ति जिसमें तीन गुण है सतोगुण रजोगुण और तमोगुण ये ध्यान रखना ये गुण भी माया के ही हैं ये गुण भी सत्य गुण रजोगुण तमोगुण ये माया के ही हैं दूसरे नहीं हैं तो महाराज इसी से त्रिगुणात्मक सृष्टि बनाई तीन गुणों से वैसे तो महाराज है तो सब जगह अंतर भगवान उपलक्ष्य मर्त किंतु तो दिखाई नहीं पड़ता है।, है तो रघ रघ में व्यापक देखो भाई ध्यान रखना परमात्मा ने त्रिगुणात्मक सृष्टि बनाई माया से इस जगत में सतोगुण रजोगुण तमोगुण रहेगा ही रहेगा और सतोगुण तमोगुण रजोगुण तीनों ढंग के लोग भी रहेंगे आप लोग सोचो कि दुनिया के लोग सब सतोगुणी बन जाएंगे तो काम बनने वाला नहीं है अभी मैं सुन रहा था एक दिन मुझे बड़ा बड़ी हंसी आई हमारे महाराजस््री की सेवा में एक प्रत्येक बोधानंद जी महाराज थे वो तो आते हैं यहां और एक महात्मा और थे बड़े बुद्धिमान थे उन्होंने कई शास्त्रों का सृजन भी किया है ब्रह्मचारी संविधानंद उनका नाम था तो एक दिन महाराजस््री से बोले कि महाराज जी आपके तो बड़े बड़े सेठ हैं बम्बई आदि बड़ा प्रचार है तो एक ऐसी कोई कंपनी बनाई जाए जिसमें महात्माओं को ट्रेनिंग दी जाए वैसे ही शब्द बोले महात्माओं को ट्रेनिंग दी जाए कि सबके स्वभावों को बदलना काम करें प्रवचन ऐसे करने से काम नहीं बनेगा लोग जैसे के तैसे प्रवचन सुन के चले जाते हैं बदलते नहीं है तो महाराष्ट्री ने कहा कि अच्छा एक काम करो ब्रह्मचारी जी पहले तुम बिच्छू का स्वभाव बदल दो कि वो डंक मारना छोड़ दे एक बिच्छू का स्वभाव बदल करके तुम हमारे पास ले आओ तो हम जाने बोले महाराज वो तो नहीं छूटेगा बोले वैसे ही त्रिगुणात्मक जगत है जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा आप इसको चाहे कितना प्रयास कर लो इसलिए महाराज कई लोग मैं उसका विरोध नहीं करता हूं किंतु मुस्कराता जरूर हूं समर्थन भी ज्यादा नहीं करता हूं लोग कहते हैं धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो ठीक है धर्म की वृद्धि हो इस अर्थ में तो ठीक है अधर्म न्यून हो जाए इस नाशकार न्यूनता के अर्थ में है यह तो चलेगा किंतु अधर्म नष्ट हो जाए यह बिल्कुल नहीं चलेगा यह जब तक जगत रहेगा तब तक अधर्म रहेगा ही रहेगा जब तक आपका हमारा शरीर रहेगा तब तक इसमें तीन चीजें रहेंगी कफ बात और पित्त इसमें विषमता आएगी तो गड़बड़ा जाएगा मामला जितने अनुपात में शरीर में रहना चाहिए उतने रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है अगर उससे कम ज्यादा हुए तो गड़बड़ी होगी किंतु नष्ट हो, हो जाए को कि कप नष्ट हो जाए एकदम तो शरीर नष्ट हो जाएगा कब की भी आवश्यकता है बात की भी आवश्यकता है पित्त की भी आवश्यकता है वैसे ये जगत में सतोगुण रजोगुण और तमोगुण पूर्ण यदि कोई सतोगुणी हो जाएगा मैं गारंटी से कहता हूं पूर्ण सतोगुण बढ़ जाएगा तो निद्रा आलस्य आ जाएगा तो रजोगुण जैसे तमोगुण का खेल है ना कुछ करने का मन ही नहीं होगा हम कई बार देखते हैं न किसी से बात करने का मन होता है न किसी को देखने का मन होता है न किसी को सुनने का मन होता है सब लगता है कि बेकार है तो इसमें रजोगुण भी चाहिए संसार में थोड़ा तमोगुण भी चाहिए सतोगुण की अधिकता बनी रहे हमारे जीवन में सतोगुण की अधिकता बनी रहे तो ये कहते हैं भगवान ने जो सृष्टि बनाई है ये त्रिगुणात्मक सृष्टि बनाई है इसलिए जो सतगुण रजगुण रजोगुण तमोगुण को स्वीकार किया है जो है तो सब जगह किंतु तो दिखाई नहीं पड़ता है ऐसे परमात्मा को ऐसे पुरुष को हम बारम्बार वंदन करते हैं मैं भी बारंबार उनके चरणों में वंदन करके यही प्रार्थना करता हूं हमारी मति हमारी रति हमारी गति एकमात्र उनके पावन पवित्र चरणों में बनी रहे इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी